लाट का शीर्शक है थप रूटी थप दाल कि अज़िए परदा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं सब बच्चे हल्ला मचाते हसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं अचानक मुन्नी अपने घर से भागी-भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है मुन्नी पुकार कर ओ नीना हां नीना सुन क्यों क्या बात है मुन्नी देख नीना आज मैंने अम्मा से आटा घी दाल दही साग चीनी मक्खन सब चीजें ले ली हैं हां चल रोटी का खेल खेलेंगे हां खूब मजा आएगा चलो और लोगों को भी बुला ले अरे चुन्नू हां सुनो अब कैले खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई चलो अब रोटी का खेल खेलें हां हां ये ठीक है अच्छा अच्छा चलो देख चुन्नू हां तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना नहीं मुन्नी इन दोनों से दाल बनवाएंगे जब तक से आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा <laughs> <laughs> तू क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते चल रे टिंकू हां आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे क्यों हां दोस्त देख लेंगे तो सरला तू क्या करेगी भाई मैं तो दही का मठ्ठा चला दूंगी और तल्ला तू मैं मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी ठीक है मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीजे खा जाओंगी। <laughs> मठा चलाने की हांडी लेकर, अभिने के साथ, सरला और तरला, रंगमंच पर आती हैं। फिर, गगरी उतारने का, और जबादाशाज़ागा, रई से मठ्था चलाने का अभिने करती हैं. एक बच्चा रोता हुआ मा के पास आता है। वो उसे मखन देने का अभिने करती हैं. ओर प्यार से पास में बिठा कर फिर मठ्था चलाने लगती हैं. मुन्नी दॉल कर आती हैं. मठ्था देखने का अभिने करती ह चलाया मठ्ठा देखूं यह मीठा या खट्टा क्या देखोगी इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं ये लो चुन्नू टिंकू आए देखें क्या तरकारी लाए चुन्नू बोझ उतारते हुए ओहो पीठ रही है दुख मुचका लगे करारी भूख मुन्नी मुंह मटकाते हुए बच्चों जी भूख लगने से क्या होगा अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ अरे हां चल जल्दी से दाल पकाएं बड़ियों का भी स्वाद चखाएं दोनों आग जलाने, फूक मारने और धुएं की वजह से आए आशू पहुचने का अभिने करते हैं, फिर दाल और बड़ी पकाते हैं, कल्ची से दाल चला कर चकते हैं कि उंगली जल जाती है, उंगली जलने के अभिने के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। पकाई बढ़िया चुन्नों ने पकाई दाल टिंकू की बढ़िया जल गई चुन्नों का बुरा हाल तरला तथा अन्य सहेलिया एक और से आती है हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो आकर बैठ जाती है फिर गा कर रोटी पकाने का अभिनय करती है थप रोटी थप दाल खाने वाले होतैयार थप रोटी थप दाल खाने वाले होतैयार ये पंक्तियां दो बार गाए जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर दो बार कहते हैं लाओ रोटी लाओ दाल लाओ रोटी लाओ दाल लाओ खूब उड़ाए माल लाओ खूब उड़ाए माल लाओ रोटी लाओ दाल लाव, लाव रोटी लाव दाल लाव खूब उड़ाय माल लाव खूब उड़ाय माल।, माल मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में दो बार गाकर कहती हैं Smita. ले लो रोटी ले लो दाल ले, ले लो रोटी ले लो दाल चक्कर हमें बताओ हाल चक्कर हमें बताओ हाल <स्याल्स> ले लो रोटी ले लो दाल ले लो रोटी लो ले लो दाल चक्कर हमें, हमें बताओ हाल चक्कर हमें बताओ हाल हम्म खट्टा क्या नहीं नहीं मीठा खट्टा नहीं नहीं हम्म मीठा ख मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा आदि खाएं आदि रखें अब सो जाए उठकर जखे आदि खाएं आदि रखें अब सो जाए उठकर जखे सब बच्चे सो जाते हैं अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है म्याऊं म्याऊं बिल्ली का प्रवेश वो चारों ओर देखती है तो होंठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है म्याऊं ओ हो मक्खन कितना सारा छत से झटकर करूं किनारा आगे बढ़कर ऊपर उछलती है छीके पर से कुछ चीज लेने का अभिनय करती है हे छीके पर ये क्या रखा आ रही क्या अगर न चखा हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए हम्म रोटी कैसी गरम-गरम है घी से चुपड़ी नरम-नरम है मक्खन रोटी चावल दाल जी भर खाया कितना माल और देखो वो मिया मिया मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खराटे भर रहे बेचारे अब चुपके से सरपट जाऊं आलसीयों को सबक सिखाऊं ए म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ बिल्ली जाती है अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है क्यों न टिंकू भाई कहां है मक्खन और मलाई अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना हाय रे ना रोटी ना दूध मलाई लगता है बिल्ली ने खाई बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात क्या कहा बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं फिर चोरी का मज़ा चकाएं ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं कुछ बच्चे अंदर जाते हैं बाहर आते हैं कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं कभी बैठकर नीचे जुपकर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं तभी तर्ला सर्ला चीख कर कहती है ये लो, ये लो। मिल गई बिल्ली मिल गया चोर करो पिटाई इसकी जोर बोल अब खाएगी मेरी रोंटी अब खाएगी मेरी दाल हां खाऊंगी 100 100 बार जो सोगे टांग पसर यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं, तीन चार बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़ कर भाग जाती हैं, और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे, पीछे भागते हैं। थप रूटी थप दाल अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विशेष संयोजन डॉ मंजुला माथुर पाठ समन्वय डॉ लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख रेखा जैन कलाकार सतीश कक्कड़ मुकुल आरुषि मेघल सृष्टि मान्या और मिताली तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े ध्वनि अंकन दीपक पांडे और अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सीआईईटी एनसीईआरटी